छांदोग्योपनिषद शांक्या अध्याय सात चतुर्दश स्म से आशा की महत्ता आशा भाव स्मरा भूय सैद्धो वै कर्माणि कर्मा कुरते पुत्र पशु चेक्षत इमं च लोकमुम चेक्षत आशा मुश्वेति आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है आशा से दीप्त हुआ स्मरण ही मंत्रों का पाठ करता है कर्म करता है पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक की कामना करता है तुम आशा की उपासना करो आशा भाव स्मराद्ध भूयसी आशा प्राप्त वस्वांकांक्षा आशा तृष्णा काम की याहु पर्याज साच चमराद्ध भूयसी आशा ही स्मरण से बढ़कर है आशा अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम आशा है जिसका तृष्णा और काम इन पर्याय शब्दों से भी निरूपण किया जाता है वह इस मर की अपेक्षा बढ़कर है कथम आशाया अंतकरण सेमरती स्मर्तव्यम आशा विषय रूप स्मरन्थ स्मरोत आशोद आशया भीवर्धि स्मरभूता स्मर मंत्रीते चद्राह्मणेभ्यो विधीच्वा कर्मी कुरते तत्फाशय पुत्र पशुंच कर्मफलभूताशयसाधनाषति इमं लोकमासे स्मर लोकसंग्रहेतु अमुच लोकमासे स्मरस्त साधना अनुष्ठान नीचतेत आशारचना बद्ध स्मराका जगच्चक्रीभूता प्रतिपाणी अत आशा जाह स्मरादी भूय आशाम तो किस प्रकार में हुई आशा से ही मनुष्य विषय का स्मरण करता है आशा के विषय के रूप का स्मरण करने से यह स्मृति को प्राप्त होता है अतः आशा से दीप्त आशा से वृद्धि को प्राप्त हुआ स्मृति भूत व स्मरण करता हुआ रिगादी मंत्रों का अध्ययन करता है तथा उनका अध्ययन कर और ब्राह्मणों के मुख से उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर उनके फल की आशा से ही कर्म करता है तथा कर्म के फलभूत पुत्र और पशुओं की इच्छा कामना करता है एवं आशा से ही उनके साधनों का अनुष्ठान करता है आशा से समृद्ध हुआ ही वह लोक संग्रह रूप हेतुओं से इस लोक का स्मरण करता हुआ इसकी इच्छा करता है तथा आशा से समृद्ध हुआ ही द्व परलोक की उसके साधनों का अनुष्ठान करते हुए इच्छा करता है इस प्रकार आशा रूप रसी से बंधा हुआ यह एवं आकाश से लेकर नाम पर्यंत जगत प्रत्येक प्राणी में चक्र की भांति घूम रहा है इसलिए आशा स्मर की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है अतः तुम आशा की उपासना करो थ आशा ब्रह्मेद्युपास्त आशया सर्वे कामा समृद्यंत्यमोघाम आशिषोति या वाशा जागत तत्रस् यथा कामचारो भवती आशा ब्रम्हेपास्तेस्ती भगव आशाया आशाया वूयस्ती ते भगविवीति वह जो कि आशा की ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसकी सब कामनाएं आशा से समृद्ध होती है उसकी प्रार्थनाएं सफल होती है जहां तक आशा की गति है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि आशा की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है नारद भगवान क्या आशा से बढ़कर भी कुछ है ननत कुमार आशा से बढ़कर भी है ही नारद भगवान मुझे वह बतावे यस्वासा ब्रह्मे त्योपासणु तस् फलम सर्वे आशा सदोपासीोपासक कामोघा हाशिश प्राथना सर्वा यार भवति तदवश्यम भारत यशया गिपुरत जो पुरुष आशा की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसका फल फलश्रवण करो सर्वदा उपासना की हुई आशा से उसके उपासक की सब कामनाएं समृद्ध अर्थात उन्नति को प्राप्त हो जाती है और उसकी सब आशा प्रार्थनाएँ सफल होती है तात्पर्य यह है कि जो कुछ उसका प्रार्थित होता है वह अवश्य सिद्ध होता है यावदशाया गतम इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्वत है इतिदोग्योपनिषदि सप्तम अध्याय चतुर्दशभाष्यम संपूर्ण